Oh सहनावत सहन भुन सह वीर खर्वावै तेजस्वीनस्त मिशा ओ शाति शांति शांति, शांति, शांति वेदांत दर्शन की बत्तीसवीं कक्षा वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चौथे पात्र का प्रकरण चल रहा है परमात्मा ही जगत का कर्ता है परमात्मा ही जे के रूप में प्रस्तुत है और आत्मा शब्द होते हुए भी वहां आत्मा से परमात्मा का ग्रहण किया जाना चाहिए और इसकी सिद्धि के लिए बातें रखी थी तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। है। सूत्र संख्या 21 पृष्ठ संख्या चौरानवे आचार्य जी इस सूत्र में जो उत्क्रमता एवं भावादि दौड़िलो में उत्क्रमता इससे आत्मा शब्द परमात्मा के लिए है ये चीज कैसे समझा रहे वो समझ में नहीं आए देखिए उत्क्रमण तो होगा जीवात्मा का ही उत्क्रमण का मतलब है ऊपर जाना शरीर छोड़ के और ये मुक्ति के संदर्भ में ले रहे हैं उत्क्रमण का तो प्रश्न ये था कि आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्य इसमें आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण क्यों किया दूसरे शब्दों में यू कहें हमने अन्य तरीके से सिद्ध भी कर लिया जैसा कि इसके पिछले सूत्रों में बताया गया है कि यहां आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि जे के रूप में मंतव्य के रूप में वही कहा गया है एक हेतु प्रस्तुत कर दिया इन्होंने अब है कि जब परमात्मा ही कहना था तो वहां आत्मा शब्द क्यों कथन किया उसको परमात्मा ही कह देते वहां पर। परमात्मा ही सीधा कह देते आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि उसका उत्तर दे रहे हैं कि जो उत्क्रमण की हुई आत्माएं हैं जीवात्माएं हैं मुक्ति काल में उनका भी जो आश्रय है आत्मा का मतलब आश्रय आधार जैसे शरीर का आधार ये आत्मा चेतना आत्मा है तो मुक्ति काल में उत्... या यूं कहो उत्क्रमण की हुई आत्मा में आत्मा का जो आश्रय है वो परमात्मा है तो चूंकि परमात्मा उन आत्माओं का आश्रय है इसलिए उसको आत्मा शब्द से कह दिया गया है यहां पर परमात्मा को आत्मा शब्द से भी कहा जा सकता है क्योंकि वो इन आत्माओं का भी आश्रय है आत्मा मतलब आधार आश्रय बस यही हेतु तो इन्होंने दिया देखिए परमात्मा यश्च आत्मत्व इन तो वर्णित है तो परमात्मा लेकिन उसका वर्णन कैसे हुआ आत्मत्व के रूप में आत्मा के रूप में कथा नहीं आत्मा शब्द के द्वारा हुआ स उत्क्रमिष्य तो उत्क्रमिष्यता को खोल दिया अस्मत शरीर पृथक गच्छ तो जीव आत्मा अस्ति। मोक्षावस्था में वो उनका आत्मा है मुक्त आत्माओं का आत्मा है आत्मा का मतलब आश्रय है तो इस दृष्टि से परमात्मा होते हुए भी उसको आत्मा शब्द से कहा गया यही तो उत्क्रम्यता का उत्तर है और ये ही रीति काशी कृष्ण उसमें अवस्थित होते हैं उस वो सबके अंदर विद्यमान है सबका आश्रय है आत्मा है मतलब उनके अंदर विद्यमान है बाहर भी है अंदर विद्यमान है इसलिए परमात्मा को यहां पर आत्मा शब्द से कह दिया गया ये दूसरे प्रसंग में इन्होंने उत्तर दिया ठीक है हाँ अगला प्रश्न अचर जी सूत्र संख्या 19 में अक्षर जी इसमें जो लगभग बीच में अक्षर जी हम्म नच्छा तत्मा शब्दों जीवात्मा अर्थत्व उपनिबद्ध है hmm. वहां पर आचार्य जी वस्तुतस्तु तत्र तथा आत्माशब्द स्वशब्द से पर्याय वस्ती yeah. तो आत्मा शब्द के रूप में वहां पर उपनिब्ध नहीं है yeah. स्वशब्द के लिए वहां पर आत्मा शब्द पढ़ा गया है yeah. वहां पर यदि आत्मा शब्द मान भी ले तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है कोई दिक्कत नहीं है आत्मा शब्द भी अगर माने ये इनका प्रसंग है न वा रे पत्यु काम आए पति प्रियो भवती आत्मनस्तु काम आए पति प्रियो भवती तो आत्मन ये जो शब्द आया ये आत्मा शब्द स्व अर्थ में आया है आपका प्रश्न है कि यहाँ आत्मा को जीवात्मा भी अर्थ अगर ग्रहण कर ले तो क्या आपत्ति है कोई आपत्ति नहीं है वो तो परमात्मा तो प्रसंग से अन्वय से सिद्ध हो ही रहा है पर इन्होंने एक स्पष्टीकरण के लिए कहा कि जो व्यक्ति यहां आत्मा शब्द को देख करके प्रसंग जीवात्मा का कह रहे हैं प्रसंग जीवात्मा का कह रहे हैं उसको थोड़ा सा ये हटा रहे हैं बोले जीवात्मा का इतना आग्रह रखने की जरूरत नहीं है यहां पर आत्मा शब्द को देख करके वहां शब्द स्व अर्थ में है साक्षात आत्मा वाले जीवात्मा अर्थ में नहीं है अपने अर्थ में है स्व अर्थ के अंदर है यद्यपि स्व भी कर दिया है तो भी स्व कौन होता है इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो फिर हम आत्मा पे पहुंच जाएंगे इसलिए इतनी कोई वो बात नहीं है कि इस उसके आधार पर कुछ विशेष सिद्ध करना चाहते हो वो तो अनवेसे सिद्ध हो ही गया ये इन्होंने अतिरिक्त बात जोड़ दी है क्योंकि आत्मा शब्द स्व के अर्थ में भी आता है अब वो स्व कुछ भी हो सकता है वो स्व कुछ भी हो सकता है अब आप इसको यूं देखिए कि आत्मा शब्द से तो शुद्ध जीवात्मा का ग्रहण होगा यानी शुद्ध चेतन तत्व का ग्रहण होगा लेकिन स्वा शब्द से हमारा आत्मा और आत्मा से संबंधी जो हमारा शरीर इंद्रियां आदि जो हमारा है इसकी भी, इसका भी ग्रहण हो जाएगा आत्म जब आत्म शब्द का स्व अर्थ ग्रहण करेंगे तब अब इसको लौकिक स्तर पर देखें जब उनका नवा अरे पत्यु काम पति पत्य, प्रियो भगवती आत्मनस्तु काम ठीक तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई महिला आत्मा की दृष्टि से कर रही है बात वहां पर जैसे कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति सोच रहा है कि यह कार्य पति को मैं इसलिए प्रिय प्रेम करती हूं क्योंकि इससे मेरे आत्मा का हित होता है जीवात्मा का शुद्ध चेतन आत्मा का आध्यात्मिक दृष्टि से वो वहां मतलब नहीं है धन की दृष्टि से कि धन की कामना क्यों है आत्मा न धनम प्रियम भवती तो ये जो प्रिय हो रहा है आत्मा के लिए वहां यह अर्थ नहीं है जो कि शुद्ध चेतन आत्मा का हित जैसे अध्यात्मा में होता है इसके लिए वो बात कर रहा है भाई धन से वो अपना क्या हित चाहता है कोई व्यक्ति भाई कपड़े लगते लेगा खाएगा पिएगा मकान है गाड़ियां हैं ये सारी चीजें आ जाएंगी ना उसमें जो कि उसके स्व है अपने हैं अपने हित के लिए और वो उसको और भी लेगा तो अपने शरीर पे ले लेगा अपने शरीर के लिए जो हित कर है इसलिए धन प्रिय लगता है उससे शरीर के अनुकूल कुछ चीजें हम खरीद लेते हैं ले आते हैं तो वहां जो ये स्व शब्द है ये शुद्ध आत्मा के लिए नहीं आया है जो ये कह रहा कहे कि आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यों में आत्मा शब्द से जीवात्मा का ग्रहण होगा क्यों क्योंकि प्रसंग में आत्म शब्द आया है ऊपर के वाक्यों में अब ऊपर के वाक्यों में आत्म शब्द आया है इस लेकिन प्रसंग में जब आत्म शब्द आया ये कह रहा है कोई व्यक्ति तब आत्मा का मतलब आत्मा ही ग्रहण कर रहा है वो उसके स्पष्टीकरण के लिए कि यह वास्तव में शुद्ध आत्मा के लिए नहीं आया है जो वह आत्मावारे द्रष्टव्य स्व के लिए आया है। नहीं आत्मावारे द्रष्टव्य में तो आत्मा का मतलब क्या है वो ठीक है जो व्यक्ति ये कहेगा कि प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना चाहिए प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना चाहिए ठीक है तो प्रसंग किसका चल रहा है वो कह रहा था कि आत्मा का चल रहा है और यही कहा आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य तो जो प्रसंग चल रहा है वो आत्मा का कहा है वो तो स्व का है वहां आत्म शब्द स्व में आया है और अब जब स्व में आया है तो आत्मावारे दृष्टव्यो श्रोतव्यो में भी यहां भी आप स्व शब्द ले आइए अपने स्व को जानना चाहिए अब स्व का मतलब शुद्ध आत्मा नहीं है वो भी एक अच्छे अर्थ में जा हो सकता है लेकिन स्व का मतलब ऊपर जो स्व का अर्थ लिया है यानी अपने से संबंधित अपना शरीर अपने वस्त्र इसके लिए वही पति क्यों प्रिय है वो साधन देता है वो वस्त्र दे देता है वो आभूषण देता है वो खाने को दे देता है इत्यादि सुरक्षा दे देता है तो वो शरीर से संबंधित भी बहुत सारी चीजें हैं तो अगर हम प्रसंग को देखेंगे तो प्रसंग तो स्व का है शुद्ध आत्मा का नहीं है और यदि आप प्रसंग के अनुसार ही यहां अर्थ लेना चाहते हो तो आत्मा आत्मावार दृष्टव्य में अब आत्मा का मतलब आप शुद्ध आत्मा नहीं ले सकते आप अपने कथन के अनुसार प्रसंग यानी प्रकरण के प्रमाण के अनुसार आपको यहां भी स्व अर्थ लेना पड़ेगा जो कि संगत नहीं लगेगा ठीक है तो यह कहकर के भी एक तरह से वो उस पक्ष को खंडित कर रहे हैं कि यहाँ तो आत्मा का मतलब परमात्मा ही लिया जा सकता है दूसरा नहीं लिया जा सकता है ठीक है ठीक है जी, और कोई? सूत्र संख्या सत्रह इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि जीव आत्मा मुख्य प्राण के लक्षण दिखाई देने से ब्रह्म को रचयता ना कहें, तो यह ठीक नहीं होगा तब इसमें फिर पूर्व पक्षी को किस तरह से किस कारण से यहां पर समाधान किया जा रहा है कि यह ठीक नहीं होगा यहां दोनों पक्षों से देखेंगे यदि हम यहां पर जीव और मुख्य प्राण को माने जीव का जीव का लक्षण देखने से मु, जीव मुख्य प्राण लिंगा जीव का लिंग क्या है भोक्तृत्व जैसे श्रेष्ठी का कहा गया ऐसे तो इन्होंने देखो बीच में लिखा है आपके हिंदी में भी लिखा होगा अत्र भोक्तृत्व विधानम जीव लिंगम बीच में इस वचन में श्रेष्ठी वाला और एक दूसरे को भोगने की जो बात हो गई है भोक्तृत्व जो है वो जीव का चिन्ह है क्योंकि भोक्तृत्व जीव का ही होता है परमात्मा का नहीं होता है अनशन अन्य अभिचाकशीति तयोर अन्य पिपलम साधुवत्ती ठीक है ये हमारे को अन्य प्रमाणों से सिद्ध है कि भोक्तृत्व तो आत्मा का ही होगा यहां भोक्तृत्व कहा जा रहा है तो इससे क्या पता लगा यहां जीव का कथन है एक बात हो गई और प्राण का लिंग क्या है प्राण शब्द स्वयं पढ़ा गया है यहां पर यदा सुप्ता है स्वप्नम न कंचन पश्यति अथा अस्मिन प्राणे एवं एकदा भावती प्राण में ये एक स्थित होता है अभी प्राण शब्द तो प्राण के लिए आया और प्राण मतलब प्राणों में जो मुख्य प्राण है प्रथम प्राण है उसके लिए आया तो प्राण शब्द हो गया तो इन दोनों को ग्रहण से दोनों ये दोनों चूंकि पता लग रहे हैं इसलिए ये ग्रहण करना चाहिए या परमात्मा ग्रहण नहीं करना चाहिए ठीक है ऐसा कोई कहे तो ये ठीक नहीं है इसकी व्याख्या हमने पहले कर दी है पहले क्या की है पहले वहां उन्होंने उपासना त्रैविद्य का दोष बताया था वहां भी वही जीव मुख्य प्राण लिंगाती है कि ये बात थी वहां पर उपासना त्रैविद्य कैसे होगा कि एक तो परमात्मा उपास्य है उसकी तो उपासना तो की ही जानी चाहिए वो एक तो उपास्य के रूप में सिद्ध है ही प्रसिद्ध है ही यदि ऐसे स्थलों पर जीव का और प्राण का भी ग्रहण करेंगे तो वो भी उपास्य के रूप में स्वीकार किए जाने लगेंगे उनको भी स्वीकार करना होगा और उनको स्वीकार करेंगे तो परमात्मा के अतिरिक्त ये दो और हो गए तो कुल मिलाकर के तीन हो जाएंगे ये तीन की उपासना होने लगी जो कि ठीक नहीं है उपासना तो एक ही होगी सर्वोच्च की होगी तीन की हो नहीं सकती है ये उपासना त्रैविद्य का दोष आया हो गया तो उपासना सिर्फ एक एक, -एक, एक, -एक, एक, -एक होगी ये ये अलग से सिद्ध है ये अलग से पहले से सिद्ध मान करके चलते हैं कि उपास्य तो एक ही है अध्यात्म ग्रंथों में उपास्य के रूप में केवल एक परमात्मा ही कहा गया है इसको सिद्ध मानते हुए इसको गलत कहेंगे ये तीन आने लगेगा तो उन शास्त्रों से विरोध आएगा जैसा कि इन्होंने पीछे भी कहा था कि जीवात्मा को जी के रूप में या उपास्य के रूप में कहीं नहीं कहा गया उपास्य के रूप में नहीं कहा गया प्राण को भी उपास्य के रूप में नहीं कहा गया परमात्मा को ही कहा गया है इस आधार पर कहते हैं यदि मानेंगे तो तीन तीन की उपासना का दोष आ जाएगा ये उपासना एक एक ही होगी इस श्लोक से तो कहीं भी विरोध नहीं है जो पूर्व पक्षी ने कहा वो इस श्लोक से सही सिद्ध हो रहा है श्लोक से कोई विरोध नहीं है श्लोक का पूर्व पक्षी जो तात्पर्य ले रहा था इस श्लोक से ये सिद्ध होता है श्लोक तो उपनिषद का ये कौशिकी ब्राह्मण का है ये तो ठीक ही है ये किसी बात को समझाने के लिए कहा गया है भी सहमत है लेकिन इससे वो जो कह रहा है कि यहाँ जीव और प्राण भी उपास्य के रूप में होंगे सृष्टि के रचयिता होंगे जय के रूप में होंगे वो बोले ठीक नहीं है ये अर्थ आप ठीक नहीं ले रहे हो तो इसमें एक तो इन्होंने क्या निराकरण किया नीचे की तीन पंक्तियों में देखिए इति सूत्रे यानी एक एक इकतीस में वहां जो कहा गया था उसके अनुसार ही यहां पर भी उपसंगार कर रहे हैं क्या उपासना त्रैविद्य दोषो निराकृत एक तो उपासना की त्रिविदता का एक दोष तो यह हटाया दूसरा क्या कहा कर्त त्रैविध्य दोषात् कर्ता के त्रैविद्य का भी दोष आएगा एक इस सृष्टि का रचयिता केवल एक परमात्मा है वही रचनाकार के रूप में सर्वत्र स्वीकृत है न तो जीव है न प्राण है यदि यहां पर हम उन दो को भी मान लेते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि कर्ता परमात्मा के अतिरिक्त ये दो भी होने लगेंगे तो तीन हो जाएंगे फिर तो यह कर्त त्रैविद्य का दोष आएगा फिर आगे कहा वेदितव्य त्रैविद्य दोष प्रसंगाच वेदितव्य जो जानने के योग्य है जिसको जाना जाना है जानना चाहिए तो जानने योग्य भी केवल परमात्मा है और जानने योग्य फिर तीन हो जाएंगे एक जीव और एक मुख्य प्राण यह भी दोष आ जाएगा तो उपासत उपासना त्रैविद्य कर्त त्रैविद्य और वेदितव्य त्रैविद्य का यह प्रसंग आ जाएगा इसलिए इन प्रसंगों में ये जो ऊपर का वचन दिया गया इसमें जो एक वचन वाला आत्मा शब्द है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऊपर बहुवचन वाला भी आत्मशब्द है और एकवचन वाला भी है तो यहां जो एकवचन वचन वाला आत्मशब्द है उससे परमात्मा का ही ग्रहण होगा यानी वहां जीव का ग्रहण नहीं होगा ये निषेध कर रहे हैं और प्राण प्राण शब्द में भी एक ही है वहां पर भी परमात्मा का ही ग्रहण होगा हो okay. गया बोले संख्या उन्नीस कृष्ण संख्या तिरानबे ऊपर से इक्यावी पंक्ति यहां दिए हैं भाष में एक यहाँ पे आत्मा से परमात्मा ही क्यों लिया जाए इसका हेतु देते हुए कि जीवात्मा तू अहम वृत्ति को अनायास नर्व अनुभूति सिद्धो अस्ती अहम अस्मी न तस् श्रोतव्य मंतव्य द्रष्टव्य क्या उपदेश सार्थक तो यहाँ पे ये हेतु क्या उपयुक्त है जैसे अन्य ग्रंथों में तो आत्मा को भी साक्षात्कार करने के लिए कहा गया है जैसे योग दर्शन में नहीं आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए उसका निषेध नहीं कर रहे हैं आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है जाना जा सकता है लेकिन इन्होंने अंत में क्या कहा उपदेश सार्थक क्यों जो उपदेश किया गया है, कौन सा आत्मावार्वर यह जो वचन दिया गया और इसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है यह एक उपदेश दिया गया इस उपदेश की सार्थकता जीव के मनन करने से हो जाएगी नहीं हो पाए। उपदेश की सार्थकता नहीं होगी अंत में देखिए उपदे न को तो ऊपर से जोड़ेंगे न तस् श्रोतव्य मंतव्य निदिद्यासित्व दृष्टव्य उपदेश सार्थक्यम अस्ती इसमें उपदेश की सार्थकता नहीं होगी ये जो उपदेश है इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा का श्रवण मनन हो ही नहीं सकता है बिल्कुल हो सकता है आत्मा का चिंतन होता है आत्मा को जाना जाता है पहले जो इन्होंने कहा तो आत्मा के बारे में कुछ तो हमारे को अनुभूति रहती है अहम वृत्ति के रूप में मैं हूं ये दूसरा अलग है मेरे को सुख दुख की अनुभूति है मेरे को इच्छा द्वेष है मेरे को प्रयत्न है इत्यादि मेरे को ज्ञान हो रहा है ये इस रूप में हमारे आत्मा को जानते हैं हम लेकिन परमात्मा को इस रूप में हम अनुभव नहीं कर सकते हम अभी नहीं करते प्रत्यक्ष के रूप में ये तो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है अपना तो आत्मा का तो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है इस तरह से ये जो अनुभूति के स्तर पे कह रहा हूं ठीक है इच्छा द्वेश से हम अनुमान भी करते हैं आत्मा का ये ज्ञान हो रहा है लेकिन परमात्मा का तो इस प्रकार से ज्ञान नहीं होता है और आत्मा को यदि जाना भी जाए तो इस उपदेश की सार्थकता नहीं हो पाएगी उपदेश की सार्थकता तो परमात्मा को जानने पर ही हो जाएगी तो इनका तात्पर्य इसमें इस नहीं लेना चाहिए कि आत्मा को तो कुछ जानना ही नहीं है आत्मा का जानना तो बिल्कुल व्यर्थ है ऐसा नहीं करना उसके जानने की अपनी उपयोगिता है वो ठीक है योग दर्शन आदि में जैसा है आत्मा को जानेगा तभी तो आगे परमात्मा को जानेगा तो वो क्रम अपनी जगह स्थिर हमको मानना चाहिए उसका कोई विरोध ये करें, ऐसा नहीं समझना चाहिए अच्छा इसमें एक दूसरा प्रश्न है ये इन्होंने दिया है कि अहम अस्मी अहम अष्टी से तो अहंकार की स्थिति होती है तो इसमें आत्मा की स्थिति कैसे मानी जाएगी अहम अष्टी से आत्मा की स्थिति होती है मैं हूं इससे किसके अस्तित्व को कहा जा रहा है आत्मा के अस्तित्व को अपने अस्तित्व को कहा जा रहा है वो आत्मा का अस्तित्व है हा अहकार के माध्यम से अहंकार अंतःकरण के माध्यम से अहंकार मतलब यहां पर अंतःकरण है अंतःकरण विशेष कई अंतःकरण है उसमें से एक अहंकार है मन बुद्धि और अहंकार उसमें से जो अहंकार नाम का अंतकरण है उसके द्वारा हम स्वत्व की अपने पन की अहम की अनुभूति करते हैं इस रूप में वो साधन तो है लेकिन ज्ञान किसका कर रहे हैं हम आत्मा।, आत्मा का कर रहे हैं तो ज्ञान तो आत्मा का ही हो रहा है इससे अहंकार का ज्ञान नहीं होता है मैं पने का जो ज्ञान हो रहा है वो अहंकार का नहीं है आत्मा का ही है अहंकार साधन बनता है वहां पर ठीक है तो आगे देखिए वेदान दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थपाद और इसका 23वां सूत्र मूल रूप से प्रसंग वही चलता रहेगा भाव वही है कि परमात्मा ही सृष्टि का मुख्य कारण है रचयिता है लेकिन अन्य भी कारण हैं इसको भी आप स्वीकार कर रहे हैं प्रकृति का इन्होंने निषेध नहीं किया था लेकिन निमित्त कारण कर्त्री कारण कर्ता कारण कारक के रूप में प्रकृति स्वीकार्य नहीं है लेकिन प्रकृति का भी अस्तित्व है अब परमात्मा ही परमात्मा है उसका कोई ये अर्थ न ले ले कि मात्र परमात्मा ही है दूसरा कुछ भी नहीं है प्रकृति तो है ही नहीं तो उसके लिए आगे के कुछ सूत्र हैं तो तेसवें सूत्र में कहा प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात् प्रकृति प्रकृति भी है कारण इस संसार का कारण प्रकृति भी है भिन्न रूप में कैसे पता लगता है कि प्रकृति भी कारण है तो प्रतिज्ञा और दृष्टांत <coughs> के अनुप्रोध से अनुप्रोध मतलब उपलब्धमान होने से उपरोध का मतलब होता है रोक देना बाध हो जाना अनुप्रोध मतलब बाधा न होना प्रतिज्ञा और दृष्टांत की बाधा न होने से यानी उसके अनुकूल सफल होने से होता है कि प्रकृति भी है देखिए, प्रकृति प्रकृति जगत जन्मादे कारणम अस्ती प्रकृति भी जगत की जन्मादि का कारण है किंतु परमात्मा परमात्माधीनम न स्वतंत्रम कारणम लेकिन स्वतंत्र कारण नहीं है लेकिन परमात्मा के अधीन तो कारण है ही जगत कारणम कथम इतुच्ते बोले आप ये कैसे कह रहे हो कि प्रकृति जगत का कारण है ouais? इसमें क्या प्रमाण है तो उसके लिए कहा प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात खोल रहे हैं प्रतिज्ञाया दृष्टान्त प्रतिज्ञा का और दृष्टांत का प्रतिज्ञा मतलब एक कथन आएगा कोई उसको सबको उदाहरण देके बताएंगे ये दृष्टांत का भी वचन बताएंगे तो प्रतिज्ञा है और दृष्टान्त है दृष्टांत उपलब्ध मानव उनके उपलब्ध होने से उनके सिद्ध होने से आगे कहते हैं प्रतिज्ञा तावत प्रतिज्ञा मतलब वैसी प्रतिज्ञा नहीं होती है जैसे कि कोई सदन में प्रतिज्ञा करता है किसी को वचन देता है ऐसा नहीं अपने अपने मंतव्य का कथन करने वाला एक सामान्य वाक्य भी जो होता है वो प्रतिज्ञा ही कहलाती है अपने पक्ष को जो रखते हैं वो प्रतिज्ञा कहलाती है तो प्रतिज्ञा क्या है यश सुप्तेशु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण तदेव शुक्रम तद एक प्रनिषद का है इसमें संख्या लिखी हुई है दो दो आठ दो, दो इसकी जगह पे पांच लिख लीजिए पांच आठ तो यह एश सुप्तेशगृति यह यह कोई एक जो भी है कौन है वो तो आगे पता लग जाएगा सुप्तेशु जागृति सोते हुओं में जागता रहता है यानी अन्य कुछ चीजें हैं वो तो सोई भी हैं और यह एक जाग रहा है यह ऐसा सुप्तेषु जागृति सोयों में भी जागरा है जैसे कि कोई चौकीदार होता है रात्रि में घूमते रहते हैं हम सब सोते रहते हैं वो पैरा देता रहता है भले ही हमारे लिए बोलता रहता है जागते रहो जागते रहो बोलता यही है कि जागते रहो उसके जागते रहो का क्या मतलब है ये तो ना नींद छोड़ छोड़ के जागते रहो ताकि मेरे को सहायता हो और दिक्कत नहीं हो जागरूक रहो चौकने रहो तात्पर्य यही होता है नींद थोड़ा ना खराब करता है वो तो यह एशस उपतेशु जागरती जैसे चौकीदार जागता है ऐसे सबके सो जाने पर भी जो जगता रहता है वो और कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण और कामम मतलब इच्छा अनुसार जैसा वो चाहता है जैसा उसका ज्ञान है उसके अनुसार वो अपनी इच्छा के अनुसार निर्मिमाण निर्माण करता हुआ पुरुष वो कोई पुरुष है चेतन है यह पुरुष पुरुष के लिए काएगा कामम इच्छानुसार और काम मतलब भोग साधनों को जो अपनी इच्छा अनुसार भोग साधनों को बना रहा है जैसा वो चाहता है वैसा बना देता है जैसा चाहता है मतलब जैसा उसका ज्ञान है जैसा शुद्ध ज्ञान है उसके अनुरूप इस सब को जो बना रहा है बाधित नहीं है किसी से अन्यों की इच्छा से के अनुसार बनाने के लिए वो बाधित नहीं है वो अपनी इच्छा से यथा योग्य बना देता है ऐसा जो है तदेव शुक्रम तद ब्रह्म वही शुद्ध स्वरूप है तेजस्वी है तद वो ब्रह्म है वही परमात्मा है अमृत आदि और भी शब्द यहां पर कहे गए तो ये एक वचन ये प्रतिज्ञा हुई अब इसकी विवेचना करते हैं इससे कैसे सिद्ध रहा है प्रकृति भी कैसे सिद्ध हो रही है वो बताएंगे इस प्रतिज्ञा वचन से भी प्रकृति सिद्ध होती है तो अत्र वचने इस वाक्य में सुप्तेषु जागृति सोतो जो जगता है इसका क्या मतलब है तो कहा प्रलय परमात्मा जागृति जब जिस समय प्रलय हो जाती है उस समय परमात्मा तो फिर भी जागता रहता है अर्थात कुछ तो चीजें सो जाती हैं तस्मिन जागृति केचन सुक्ता उक्तम और उसके जागते हुए रहते हुए कुछ सोते हुए रहते हैं तरी सुनाम सत्ता तद भिन्ना इससे पता लगता है कि इस जागने वाले से भिन्न सोते की भी सत्ता है वहां पर जब प्रलय हो गई है प्रलय अवस्था में परमात्मा है यूं कहें कि प्रलय हो गई और जैसा कि अद्वैत के अंदर माना जाता है कि प्रलय होती है तो सारी सृष्टि परमात्मा में ही विलीन हो जाती है यानी और कुछ नहीं बचता है परमात्मा ही रहता है परमात्मा से यह सृष्टि उत्पन्न हुई और परमात्मा में ही चली जाती है तो केवल परमात्मा रहता है तो यदि ऐसा होता तो ये कथन कैसे संगत होता है या यह ऐसा जागरति? तो सोते हुए में जो जाग रहा है तो कुछ तो सोते हुए होने चाहिए और कुछ जागते हुए होने चाहिए दोनों का अस्तित्व वहां पर होना चाहिए इस सोते हुए कौन है तो एक तो मूल प्रकृति है वो अभी कार्य रूप में नहीं है वो अव्यक्त अवस्था में यही उसका सोना है और जीवात्मा है उनके शरीर नहीं है तो शरीर नहीं है तो वो सुप्त अवस्था में सुसुप्ति जैसी अवस्था में मैं महर्षि दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं एक जगह सुषुप्तिवत और एक जगह मूर्छा मूर्छित यानी उनको ज्ञान नहीं है कुछ भी क्योंकि साधन इंद्रियां शरीर आदि नहीं है इसलिए उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है तो तस्मिन जागृति केचरे सुप्ता इतिम तरी सुप्ता नाम सत्ता तद भिन्ना सिद्धती उससे भिन्न की सत्ता सिद्ध होती है तदेव प्रकृति सुप्ताह जीवाश तदेव प्रकृति सुप्ता एक तो प्रकृति सुप्ता है और जीवाश्य सुप्ता और जीव भी सुप्त हैं तेषु सुप्तेषु परमात्मा जागृति उनके सोते हुए में भी परमात्मा जागता रहता है तस्मात्ष्टे प्राक सृष्टि के पहले न केवलम परमात्मा किंतु तदिन्नम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तमअप जगतः कारणमास्ती तो सृष्टि के पहले केवल परमात्मा ही नहीं था कारण के रूप में जैसा कि कथन कर दिया जाता है अद्वैत में या कहीं कहीं शास्त्र के वचन भी आते हैं ये केवल परमात्मा था और कुछ नहीं था वो उस अभिप्राय से कि जागता वह वो, वो केवल वही था लेकिन अव्यक्त रूप में तो प्रकृति भी थी तो उससे भिन्न प्रकृति नामक अव्यक्त तत्व भी जगत का कारण वहां पर था तो यह सुप्तेषु जागृति इतने वचन से भी परमात्मा के अतिरिक्त अन्य की सत्ता सिद्ध हो रही है प्रकृति भी सिद्ध हो रही है दूसरा इसी वचन का दूसरा अंश ले रहे हैं कामम कामम निर्मिमाण इति वचनम चिंता निर्मातु भिन्नम इस वचन से अन्य का भी अन्य कौन निर्मातु भिन्नम निर्माता से भिन्न का निर्माता तो वही है पुरुष ब्रह्म है परमात्मा उससे भिन्न का निर्माता से भिन्न का निर्मात वस्तु अपेक्षते कोई दूसरी वस्तु तो अपेक्षित है यतो यथोहि खलु एकाकि चेतने न कामा संकल्प संभवती क्योंकि एक अकेला जब चेतन हो उसके लिए कोई कामना नहीं होती है वो अपने लिए कामना करेगा यदि केवल परमात्मा ही है तो उसमें अपने लिए क्या कामना होगी या तो वो दूसरे के लिए कामना करेगा जीवों के लिए कि जीवों के लिए ऐसा ऐसा हो अथवा उस कामना को पूरा करेगा तो कोई ना कोई साधन होना चाहिए अब केवल एक ही तत्व हो और कुछ हो ही नहीं तो क्या तो वो कामना करेगा और अपनी कामना को कैसे पूरा करेगा तो कामना के लिए कोई दूसरा अवश्य होना चाहिए इसलिए इन्होंने कहा कि यदा ही स्वतो भिन्नम वस्तु पश्यती तदा तत् सम्बन्धे संकल्प प्रादुर्भाव प्रसंगो भवती नान्यता जब कोई व्यक्ति दूसरी वस्तु को देखता है तब उसके संबंध में उसका कोई संकल्प उत्पन्न होता है कि मैं इसमें इच्छा कर रहा हूं इसको प्राप्त करना है इसको हटाना है इसको बनाना है इत्यादि जो भी कुछ करना है वो दूसरे के होने पर ही होता है नान्यता तथा निर्मिमाण इति कथने तो कामम कामम निर्मिमाणय से एक अर्थ वहां निकाला यहां भी परमात्मा से भिन्न दूसरी चीज सिद्ध होती है और निर्मिमाण अभी शब्द पर केंद्रित होकर के तीसरी बात और कह रहे हैं तो निर्मिमाण इति कथने स निर्माता कर्ता प्रतिज्ञाता जो एक निर्माण करने वाला परमात्मा करता वो प्रतिज्ञात सिद्ध हो रहा है यहां पर और तदिन्न उपादान भूतया प्रकृत्या भवितव्यम एवं और उससे भिन्न उपादान रूप प्रकृति को भी होना ही चाहिए कि वो निर्माण कर रहा है तो निर्माण कर रहा है तो किस द्रव्य को लेकर के निर्माण कर रहा है वो उपादान तत्व होना चाहिए घड़े का निर्माण कर रहा है कोई कुमार तो घड़ा तो बनेगा वो तो कार्य द्रव्य हुआ तो निर्माण किस किसके माध्यम से कर रहा है तो मिट्टी जैसे चाहिए ऐसे निर्मिमाण निर्माण कर रहा है तो कोई उपादान कारण परमात्मा से भिन्न भी अवश्य होना चाहिए तो स निर्माता कर्ता प्रतिज्ञाता तदिन्न या उपादान भूतया प्रकृतिया भवित में वो होनी ही चाहिए तस्मात प्रकृतिर जगत इति सिद्धम इस प्रकार प्रकृति भी जगत का कारण है उपादान कारण है ये सिद्ध होता है अब इसको प्रकृति को प्रकृति क्यों कहते हैं क्यों प्रकृति कहते हैं इस संदर्भ में इन्होंने इसकी व्याख्या की प्रक्रियते प्रकृति मतलब प्रक्रियते अब प्रक्रिय को खोल रहे विकृति रूपे नियते ही ऐसा इसको विकृति रूप में ले जाया जाता है विकृति रूप में बदल दिया जाता है इसलिए तेन किसके द्वारा तेन निर्माता परमात्मा परमात्मा निर्माता के द्वारा इसको विकृति के रूप में ले जाया जाता है बदल दिया जाता है इसलिए इसको प्रकृति कहते हैं ये प्रकर्ष रूप से कृति मतलब तो जो रचना होती है प्रकृति मूल प्रकृति को हम कहेंगे तो प्रकृति है विशेष रूप से रचित है तो उसमें अनित्यत्व का दोष आएगा वो उत्पन्न हुई भी है अगर वो भी बनी है तो इसका मतलब वो अनित्य हो जाएगी लेकिन वो तो नित्य है स्थिर है जो कि सारी चीजें बनती हैं तो जिससे ये सारी विकृतियां या विशेष कृतियां होती है उसको प्रकृति कहा गया जिसके उपादान के रूप में तो प्रकृतें जो प्रकृति परिणाम परिणाम में प्राप्त होती है विकृति रूप में ले जायी जाती है परमात्मा के द्वारा इसलिए उसको प्रकृति कहा जाता है तो ये तो प्रतिज्ञा से इन्होंने प्रतिज्ञा के अनुप्रोध अनुप से प्रतिज्ञा के उपरोध से या प्रतिज्ञा के बाद ना होने से इन्होंने सिद्ध किया की प्रकृति भी होती है एक बात हुई। दूसरा कहा था दृष्टांत से तो उसके लिए आगे कहना रहे हैं दृष्टान्त बोले उसी कठोपनिषद में दृष्टांत भी दिया गया और ये जो अगला वचन है ये पिछला जो वाक्य था उससे बिल्कुल अगला वाला है कठोपनिषद में जो पिछला वचन था ये एशा, सुप्तेशु, ये पांच आठ था और अब जो वचन आ रहा है अग्नि को ये पांच नौ है।, है तो वहां दृष्टान भी दिया गया वो उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत भी दिया गया क्या है दृष्टान्त अग्निर्थई को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो ब जैसे एक अग्नि इस भुवन में इस संसार में प्रविष्ट है अग्नि सब में प्रविष्ट है और रूपम रूपम रूप रूप में जितने भी अलग अलग रूप हैं, उसमें प्रतिरूपोभु है उन्हीं जैसी हो करके उनमें विद्यमान है अग्नि जिस पदार्थ में प्रवेश करेगी उसी जैसी उसी आकार वाली होके उसमें रहती रहेगी लोहे के गोले में जाती है तो लोहे के गोले जैसी उतनी गोल रहेगी चौकौर किसी चीज में जाती है तो उसके उस स्थिति में रहेगी लकड़ी में है तो उसी स्थिति में रहेगी फर्श है मकान है कोई भी चीज है जो गर्म होती है तापमान जिसमें जाता है वो तापमान कहाँ रहेगा उसके अंदर ही उसी रूप में रहेगा तो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा जैसे ये होता है ये तो था दृष्टान्त अब उसमें दृष्टांत क्या सिद्ध कर रहे हैं एक तथा सर्वभूतांतरात्मा इसी प्रकार से सब भूतों की अंतरात्मा सब महाभूतों की भूतों की और प्राणियों की सब वस्तुओं की अंतरात्मा एक है एक तथा सर्वभूत अंतर और रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्चय और प्रत्येक रूप में प्रतिरूप है वो भी उनमें उसी जैसा बन करके रह रहे हैं और बहिष्च और उनके बाहर भी है वो अंतरात्मा है इसका एक अर्थ लिया जा सकता था कि जितनी भी वस्तु है उन सबके अंदर वैसा वैसा, वैसा बनकर के वो रह रहा है लेकिन उसके बाहर है ये तो कथन नहीं आता था अंतरात्मा भी कह दिया और सबके रूप सब में अपने अपने रूप में रह रहा है लेकिन साथ में का बहिष्य बाहर भी है वो बाहर भी है और उनके अंदर उन्हीं जैसा बन करके रह रहा है यानी उसी में ऐसा समाया हुआ है कि उसमें भेद पता नहीं लगेगा तो अत्र दृष्टांते यहां दृष्टांत में यथा अग्नि सर्वभूते सुप्रविष्ट है सन अग्नि सब भूतों के अंदर वस्तुओं के अंदर प्रविष्ट होती हुई तेजस धर्मेणा तद बहिर्तते इसको वक वाक उभ कर लीजिए तद वर्तते उनके बाहर भी है तथा परमात्मा उसी प्रकार परमात्मा सर्वभूतेशु वर्तमान सब प्राणियों में वस्तुओं में विद्यमान रहता हुआ तद बहिअपी यहां भी वक वाक उभ कर लीजिए बहिरपि वर्तते इति कथनात् ये जो वहां कथन किया गया इससे क्या सिद्ध होता है केवलम ब्रह्मईव नास्ती किंतु तद भिन्नमि वस्तु विद्यते कि केवल ब्रह्म ही ब्रह्म नहीं है ब्रह्म के अतिरिक्त भी कोई चीज है यह इससे स्पष्ट होता है क्योंकि एक वो चीज बताई गई जो दूसरे में प्रविष्ट हो रही है अग्नि सब में प्रविष्ट है यानी सब और चीजों से अग्नि भिन्न है नहीं तो यह कथन ही नहीं बनेगा दृष्टांति नहीं बनेगा ऐसे ही परमात्मा इन सब चीजों में प्रविष्ट है इसका मतलब ब्रह्म ही मात्र अकेला नहीं है वो और भी कुछ चीज है इससे पता लगता है कि प्रकृति भी है अगर अकेला परमात्मा होता तो यह क्या कथन होता कि वह परमात्मा सब में विद्यमान है कणकण में विद्यमान एक कथन ही नहीं बनता था पर परमात्मा है जो है बस कौन किस में प्रविष्ट करेगा तो तदमत अन्य वस्तु विद्यते बहिरपि जिसके अंदर है और जिसके बाहर भी वो है यस्मात बिहिर तसे वर्तमान निर्देश्यते उसका उसकी विद्यमानता को निर्देशित किया जा रहा है बहिश्चय करके तद यद अंतरे अल्पत्व गतम तो वो जो कौन सी चीज है जो परमात्मा के अंदर अल्पत्व को प्राप्त हो गई है परमात्मा के अंदर अल्पत्व को कैसे प्राप्त हुई है कि परमात्मा जिसके बाहर भी है जिसके बाहर भी है तो वो उस परमात्मा के अंदर ही होगी तो परमात्मा से तो अल्प ही हो जाएगी तो इस सृष्टि के बाहर परमात्मा है इस कारण से जो अल्पत्व को प्राप्त हो गई वैसे तो बहुत बड़ी है लेकिन परमात्मा की दृष्टि से जो छोटेपन को प्राप्त हो गई तद्य भ्रमणों अंतरे अल्पत्व गव्यक्तम प्रधानम प्रकृत्याख्यम सिद्धम वो अव्यक्त प्रधान प्रकृति नाम का है वो सिद्ध है वो अन्य शास्त्रों से भी हमें पुष्ट होता है यानी कोई अन्य चीज तो है यहां तक इन्होंने इस सूत्र की व्याख्या कर दी अब इसमें शंकर भाष्य की विवेचना कर रहे हैं यच्च जो कि शंकर भाष्य शंकर भाष्य में जो कुछ लिखा गया है आगे बता रहे एक वचन उद्धृत किया है उन्होंने यतोवा इमानी भूतानी जायंते तैतृय उपनिषद का वचने पंचमी विभक्तिम अवलंब्य पांचवी विभक्ति को पंचमी विभक्ति को देखकर करते यतः में पंचमी विभक्ति है यतोवा इमानी भूतानी जायंते इसका अर्थ क्या है जिससे ये भूत तो उत्पन्न होते हैं शाब्दिक अर्थ तो हिंदी में यही करेंगे जिस से? अब ये पंचमी किस अर्थ में है जिससे मतलब तो जिससे ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं तो इसमें वो कह रहे हैं आगे कि ब्रह्म जगत है प्रकृति रस्ती इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म यानी परमात्मा इस कार्य जगत की प्रकृति है प्रकृति मतलब उपादान कारण है वो जो ब्रह्म ही अद्वैत को मानते हैं वो कहते हैं ब्रह्म ही जगत रूप में कार्य रूप में परिणत हो गया उस स्थिति में परमात्मा ही उपादान कारण होता है पहले भी बात आई थी कि वो ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं यानी उपादान कारण भी मानते हैं और निमित्त कारण भी मानते हैं अभिन्न रूप में एक ही वो चीज है जो उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है तो उपादान कारण मानते ही हैं वो तो उसके उपादान प्रकृति यानी उपादान कारण को सिद्ध करने के लिए इन्होंने पंचमी विभक्ति का सहारा लिया यथो व इमानी भूतानी जयंते और कैसे तो अष्टदयी का एक सूत्र है जनी कर्तु जन well धातु का जो कर्ता इस वाक्य में यथोवा इमानी भूतानी जायंत जायंत ये जन धातु है यहां पर जायंते का कर्ता कौन है कौन उत्पन्न हो रहे है? इमानी भूतानी ये भूत उत्पन्न कौन हो रहे हैं ईमानी भूतानी जायंत ये भूत उत्पन्न हो रहे हैं तो जन धातु तो होगी जायंते और इसका कर्ता कौन हुआ ईमानी भूतानी तो जनी कर्तु जन धातु का जो करता उसकी जो प्रकृति है उसका जो उपादान कारण है उसमें पंचमी भ्यक्ति होती है तो सारे भूत ये जो उत्पन्न हो रहे हैं इसका जो उपादान कारण है कौन सा जिससे इसमें पंचमी भक्ति आई तो पंचमी विभक्ति जन धातु के कर्ता के उपादान कारण को बताने के लिए आ रही है ऐसा उन्होंने सिद्ध किया जनिकर्तु प्रकृति प्रमाण है इस प्रमाण से अष्टी के प्रमाण से अपादान स्थापित तम्य से इसकी अपादान संज्ञा की है कि उससे ही अलग हुए हैं और वो उनकी प्रकृति है ये जो सिद्ध किया है ये ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि अन्यत्रापी पंचमी दर्शनात पंचमी तो और जगह भी देखी जाती है अर्थात जनी कर्तु प्रकृति या तो अपादान में ही पंचमी देखी जाती हो ये तो कोई नियम नहीं है उसमें भी देखी जाती है लेकिन पंचमी के तो और भी अर्थ होते अन्य अर्थों में भी पंचमी आती है वो अन्यत्र क्या हेतु है जो कि यह यहां पर उदाहरण देके सिद्ध करेंगे और जब अन्य अर्थों में भी आ सकती है तो यथोवा तो से उपादान कारण ही क्यों लिया जाए जब अन्य शास्त्रों से सिद्ध नहीं हो रहा है और वो ही क्यों लिया जाए उसमें कोई विशेष हेतु देना पड़ेगा कि यतः में उपादान कारण ही लिया जाए जैन कर्तु प्रकृति से ही पंचमी मानी जाए तो क्यों किसी और कारण से क्यों नहीं मानी जा सकती ये प्रश्न उठा रहे हैं पहले फिर समाधान करेंगे तो पहले तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि पंचमी तो अन्य जगह भी देखी जाती है केवल इसी तरह के जनुकर्तु प्रकृति वाले पंचमी में अपादान में ही पंचमी नहीं देखी जाती क्या उदाहरण दिया आदित्या जायते वृष्टि में यह पंचमी भक्ति है तो आदित्य से वृष्टि उत्पन्न होती है अब यहां भी जनु प्रकृति लगाएंगे हम आदित्यात् जायते वृष्टि जायते ये जनी क्रिया हो गई इसका करता कौन है वृष्टि वृष्टि वृष्टि तो उत्पन्न हो रही है जो उत्पन्न हो रहा है वही उसका कर्ता है जैसे बच्चा जन्म ले रहा है तो जन्म लेने की क्रिया का कर्ता कौन है बच्चा है तो ऐसे ही वृष्टि जाये आदित्य जाये वृष्टि जन धातु का कर्ता हो गया वृष्टि और इसका जो कारण उपादान कारण उसमें पंचमी भक्ति है तो आदित्य को वृष्टि का कौन सा कारण मानेंगे उपादान कारण मानेंगे उपादान कारण का क्या मतलब हुआ सूर्य से कुछ ऐसी चीजें आती है जो पानी के रूप में बदलती है और यहां वृष्टि हो जाती है जबकि हमें सिद्धांत से स्पष्ट है ये जो जल है ये सूर्य से नहीं आता हाँ सूर्य वृष्टि का कारण तो है निमित्त कारण है उसका कोई निषेध नहीं है लेकिन जनी कर्तु प्रकृति को भी यहां भी घटाने लग जाए और वहां उसको उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत करने लग जाए केवल पंचमी देख करके तो ये तो संगत नहीं होगा तो पंचमी देखने मात्र से उपादान कारणत्व तो सिद्ध नहीं होता हमें देखना पड़ेगा कि वो वैसा होता है या नहीं होता है या अन्य प्रमाण क्या कहते हैं तो अन्य अर्थों में भी यहां हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आदित्य आत्मे उपादान कारण को बताने के लिए पंचमी व्यक्ति नहीं है पक्का है तो कहने देखो ये दूसरे अर्थों में भी तो आती है पंचमी आदित्य जायते वृष्टि मनुस्मृति का ही श्लोक है दूसरा तस्मात यज्ञात सर्वहुत रिचह सामानी जज्जीरे ये जुर्वेद का तस्मात यज्ञात ये पंचमी व्यक्ति है उसे यज्ञ से यज्ञ स्वरूप परमात्मा से जो कि सर्व होता है इसमें भी सर्व सर्वहूता में भी, भी पंचमी है तस्मात होता है उससे क्या उत्पन्न होते हैं रिचह है सामानी जज्जीरे ऋचाए और साम उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न हुए अब यहां जो पंचमी है ये भी जज्जीरे ये जन धातु का है इसका कर्ता कौन है रिचह और सामानी और सामान्य अब इसके योग में जो पंचमी जिसमें आई है वो इसका उपादान कारण हो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा ही कुछ बदल करके और या परमात्मा ही वेद के रूप में यहां पर आ गया है ऋचाओं के, के रूप में आ गया है वेदों के रूप में आ गया ऐसा नहीं कह सकते तो तत्र वचने उस वचन में भी उस वचन से इनका मतलब है यथोबा इमानी भूतानी जाए उस वचन में तत्र वचने भी न केवलम जायमान निर्दिष्टम केवल उस वचन में उस प्रसंग में इन्होंने जो यथोवाइमानी भूतानी जायते तैतरीय तीन एक है उसका एक छोटा सा भाग है ये उसी वचन में आगे जो लिखा हुआ है उसको उद्धृत कर रहे हैं कि तत्र वचने भी न केवलम जाय मानत्व निर्दिष्ट केवल जायमान ही नहीं कहा गया कि उत्पन्न होती है उससे किंतु स्थिति नाशो अपनी व्यपदिष्ट इसकी संसार की स्थिति और नाश को भी वहां पर कहा गया स्थिति नाशो अपनी व्यपदिष्ट क्या कहा है वही तीन एक का शेष भाग इन्होंने कहा ये न जाता नहीं जीवंती तो जिसको यत से कहा गया था यथो तो वह ईमानी भूतानी जाएं थे फिर कहा ये न जाता नहीं जीवंती जिससे ये उत्पन्न हुए वे जीवित रहते हैं यानी स्थिति के लिए कहा गया और यभिसंति यथ प्रयंती, प्रयंती अभिसंविशंति और जिस, जिसकी ओर आते हैं नष्ट होते हुए जो उसी की ओर आते हैं यानी उसी में विलीन होते हैं तद विजिज्ञा सस्वत तद ब्रह्म उसको जानना चाहिए और वो ब्रह्म है तो यहां पर केवल उपादान के रूप में ही नहीं है वो उसकी स्थिति का भी है उसको स्थिति को भी रखता है यानी वो उपादान से भिन्न है कोई और उसकी ओर वो लौट करके जाते हैं तो तस्मात अत्र पंचमी न अपादानत्व वर्तते पंचमी व्यक्ति यहाँ अपादान में नहीं है कहां पर यथोवाय भूतानी जायते आगे हेतु अभिलक्ष विज्ञे या यहाँ पंचमी व्यक्ति हेतु में हेतु के अंदर भी पंचमी आती है कि यथो व ईमानी भूतानी जयंते जिस हेतु से वो कोई कारण है हेतु है मतलब कारण है कौन सा कारण है उपादान कारण है ये नहीं बस कारण है अब वो कारण कौन सा होगा ये हमें अन्य जगह से सिद्ध होगा इस वचन से परमात्मा का ब्रह्म का उपादान कारणत्व तो सिद्ध नहीं होता जबकि वहां पर सिद्ध किया गया है आगे जन्माद्य से सूत्रे स्थिति नाश और योगे भी पंचमी विधाना और प्रमाण दे रहे जन्माद्यतः तो सूत्र आया ही है यहां पर तो जन्म तो ठीक है जन्म के संदर्भ में तो आप पंचमी लगा लोग जनिकर्तु प्रकृति और आदि कह करके स्थिति और प्रलय भी तो कही गई है वहां तो आप पंचमी नहीं लगा सकते जन्माद्यस्य यत तो उन्होंने कहा कि यहां पर स्थिति और नाश के योग में भी पंचमी देखी गई है तो हेतो एवस पंचमी मंतव तो यत यहां पर जो पंचमी है वो हेतु में आएगी और जब हेतु अर्थ लेंगे तो जन्म का भी हेतु बनेगा स्थिति का भी हेतु बनेगा और प्रलय का भी हेतु बनेगा यदि यथह मैं वहां फिर हम जनिक और प्रकृति लेंगे तो बाकी दो जगह नहीं घट पाएगा तो हेतु सामान्य में ये कथन है यथोवा तो ईमानी भूतानी जयंते में भी यथह में हेतु के रूप में ही कथन है उपादान कथन नहीं लेना चाहिए आगे चौबीसवा सूत्र है इसी बात को और पुष्ट कर रहे हैं कि प्रकृति और ये दूसरी चीजें भी हैं सूत्र है अभिद्योपदेशाच्य तो अभिद्य उपदेशाच्य अभिद्य जिसका कि हम अभी चारों ओर से ध्यान करते हैं जिसको संकल्प में लेते हैं पर केंद्रित होते हैं जिसको लक्ष्य बनाते हैं वो भाष्य में कहा अथच अयम अन्योपी हेतु प्रकृत जगत कारणत्व अभिद्योपदेश प्रकृति के जगत कारणत्व में यह एक और हेतु दिया जा रहा है जो कि सूत्र को ही इन्होंने आगे लिख दिया अभिद्योपदेश अभिद्यो ये एक हेतु और प्रस्तुत किया जा रहा है अभिद्योपदेश क्या है उसको यह आगे बता रहे हैं तो खोला अभिध्या पहले अभिध्या को खोला अभिध्या क्या है उसको आगे खोला इन्होंने अभिध्यानम ध्या को ध्यानम खोल दिया अभिशब्दों का तो रखा और इसको अभिध्या को आगे खोल दिया अभिमुख्य न ध्यानम अभिशब्द को साथ में क्या खोल दिया अभिमुख अभिमुख्य नभिमुख्य नभि को अभी को स्पष्ट कर दिया आभिमुख्य में आगे रख करके प्रमुखता से अभिमुख्य द्यान तो तो न ध्यानम ध्यान शब्द यहां जो कत ही रखा तो आभिमुख्य न ध्यानम अब इसको और स्पष्ट इस कर रहे हैं कम अभी पदार्थम अभिलक्ष्य यद ध्यानम तद अभिध्यानम किसी पदार्थ को लक्षित करके जो उसका चिंतन किया जाता है उसको अभिध्यान करते हैं किसी वस्तु विशेष को लक्षित करके तन से, से प्रतिपादना क्योंकि यहां पर अभिध्यान का भी प्रतिपादन किया गया है इससे विस्तृत होता है कि प्रकृति भी है परमात्मा से भिन्न आगे तद अभिध्येयम वस्तु प्रकृत्याख्यम प्रधानम अव्यक्तम जगत कारण सिद्ध और वह जो अभिध्येय वस्तु है वो प्रकृति नामक प्रधान अव्यक्त जगत का कारण सिद्ध होती है आगे तद अभिध्यानोपदेश अयम ये शा लिखा हुआ है श कर लीजिए उस अभिध्यान का उपदेश कहां पर है तो आप उसको उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि अभी तक तो केवल यही कहा कि अभिध्यान के उपदेश से ये सिद्ध होता है लेकिन वो अभिध्यान का उपदेश कौन सा है कौन सा वचन है तो उसको आगे बता रहे हैं तो छंद उपनिषद का वचन दे रहे हैं सो अकायता बहुश्याम प्रजा ये उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं मैं बहुत प्रजाओं के रूप में अनेक तरह से उत्पन्न हो जाऊं आगे यथा ही कश्चित जन स्वकीम स्त्रियम अभिलक्ष्य ध्याय यद अहम अश्याम प्रविष्य प्रजा रूपेण बहुश्याम जैसे कि कोई मनुष्य पुरुष व्यक्ति आदमी अपनी पत्नी को अभिलक्षित करके ये कहे कि मैं इसके माध्यम से अनेक संतानों वाला हो जाऊं तद्वत परमात्मा स्वशरीर बहुस्याम स्वशरी कल्पायान श्याम तो प्रकृति रूप शरीर को परमात्मा तो चेतन है निराकार है लेकिन वो प्रकृति को प्रकृति का प्रयोग करके उसको अपना शरीर मानते हुए प्रकृति में होते हुए बहुत तरह से बहुत प्रकार के नामों से युक्त होकर के हो जाए विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाए परमात्मा की ये रचना परमात्मा की ये रचना तो अपनी संतानों की तरह से एक रचना कृति के रूप में वो हो जाता है आगे कल्पनाई कल्पना एकस्मिन एव चेतने वस्तु परमात्मनी न संगती जो दूसरे पक्ष वाले मानते हैं कि केवल एक ब्रह्म ही था अकेला था तो उसके विषय में कह रहे हैं कि अपन स्वाश्रय अपने ही आश्रय में बहुभवन कल्पना कि मैं बहुत तरह का हो जाऊं है अकेला ही और उसमें मैं बहुत तरह का हो जाऊं ये कल्पना किसी एक चेतन में या वस्तु में परमात्मा ने संगत नहीं होती है एक ही बहुत सारे हो जाए ये संगत वहां हो ही नहीं सकती है कुछ अनेक अन्य होने चाहिए जिसके माध्यम से अनेक और ज्यादा विभिन्न रूपों में बदलेगा एक में ही ऐसा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता उसके लिए हेतु दे रहे हैं तस् अखंड तो परमात्मा तो अखंड है अन्य जगह से सिद्ध है शास्त्रों से अखंड है एक रस है तो जब वो अखंड है कुछ उसमें इधर उधर बदलाव नहीं हो सकता टूट के इधर उधर कर नहीं सकते तो वो तो वैसा ही रहेगा कोई वस्तु एक हो और उसको हम विभिन्न रूपों में बदलें तो या तो तोड़ मरोड़ के इधर उधर करेंगे कुछ करेंगे कुछ तो बदलाव करेंगे तभी तो वह भिन्न बनेगी तो परमात्मा खुद इस तरह से बदल बदल के अनेक रूपों में आए तो वो संभव नहीं है क्योंकि वह अखंड है आगे कहा स्वरूपान प्रसंग दोषाच्य और यदि ये माना भी जाए कि वो अपने ही आप में विभिन्न रूपों में आ जाता है तो उसके स्वरूप की हानि होगी जो वो निराकार है उसका जो अपना स्वरूप है नित्य स्वरूप है नित्य वो है तो उसका स्वरूप भी नित्य है उसके स्वरूप की हानि होगी वो फिर साकार हो जाएगा विभिन्न रंग रूप में आ जाएगा शब्द स्पर्श रूप रसगंध वाला हो जाएगा ये दोष वहां पर आएगा तो अखंड और स्वरूप प्रसंग दोषाच्य आगे स्वरूप हान हो न को लाभो और अगर वो अपने स्वरूप की हानि भी करता है तो उसमें उसको कोई लाभ नहीं है क्या हो लाभ होने वाला है उसको यावता तद भिन्नमत किम भी वस्तु न वित जब तक कि उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है उसको कोई लाभ नहीं है वो तो वैसा का वैसा ही है उससे भिन्न वस्तु है तो परमात्मा उस सबको बना सकता है किसी और के लिए वहां उसको लाभ मिलेगा तस्मात्न्नम वस्तु अभिलक्ष्य ध्यानम बहुभावनाय तो इसलिए उस परमात्मा का अपने से भिन्न वस्तु को लक्षित करके जो ध्यान है बहुभाव मैं बहुत तरह से हो जाऊं बहुत रूप में प्रकट हो जाऊं और परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप में अलग अलग रूप में प्रकट नहीं होता वो अपने शक्ति सामर्थ्य की अभिव्यक्ति करता है उस रूप में वो प्रकट हो जाता है रचनाकार जैसे चित्र आदि बनाता है तो उसकी कला उस रूप में अभिव्यक्त हो जाती है उसकी योग्यता वहां पर अभिलक्षित होती है इस रूप में वो बहुत तरह से हो जाता है वो ये चित्र भी बना सकता है वो ये चित्र भी बना सकता है वो ऐसा संगीत भी बना सकता है वो ऐसा संगीत भी बना सकता है इत्यादि उसी की एक की क्षमताएं वो अलग अलग तरह के गीत अलग अलग तरह के उपन्यास एक ही व्यक्ति जब लिखता है अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाता है तो उसकी शक्ति सामर्थ्य की योग्यता की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न रूपों में होती है इस रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हुआ है अनेक प्रकार से हमारे सामने प्रकट हो रहा है उसने कितनी चीजें बनाई है तो तस्मात तद अव्यक्तम प्रधानम प्रकृत्याख्यम सिद्धति तराम जगत उपादान कारणम प्रणा कर लेना इसको तो इससे प्रधान प्रकृति नामक तत्व अव्यक्त तत्व अच्छी तरह से सिद्ध होता है जो कि इस जगत का उपादान कारण है ब्रह्म से अतिरिक्त भी दूसरी चीज है ये हमारे अभिध्योपदेशाच इस कथन से सिद्ध होती है और अब इसके अलावा कुछ और प्रमाण देने कि परमात्मा से भिन्न प्रकृति भी होती है हाँ कुछ इसी सूत्र में चौबीसवें सूत्र में जो अभिध्यान जो आया है तो उसको छादोग्य के इस वाक्य से किस तरह से जोड़ करके देखेंगे हाँ उसने जो कामना की तो मैं बहुत सारा हो जाऊं तो इनका कहना है कि वो अकेले में तो हो नहीं सकती मैं बहुत रूपों में प्रकट हो जाऊं वो स्वयं ही है तो नहीं हो सकती है किसी को लक्षित करके कि मैं इस रूप में अलग अलग हो जाऊं जैसे चित्रकार कहे कि मैं बहुत सारे मेरे अभिव्यक्ति करूँ लोगों को बताऊं कि मेरे अंदर क्या क्या है तो कुछ न कुछ वस्तुएं लेकर के और फिर कुछ बनाएगा अलग अलग चीजें बनाएगा या लिखेगा कुछ ऐसे ही परमात्मा अनेक हो जाऊं ये है अकेले उसमें तो अनेकत्व संभव नहीं है तो दूसरी कोई ना कोई चीज चाहिए जिसको अभिलक्षित करके वो ऐसा कर रहे जिसमें इसमें अभिलक्ष लक्ष्य बना रहा है ये तो समझ में आ रहा है उसमें ये जो ध्यान है ध्यान रूपी जो शब्द वो उसमें क्या ध्यान शब्द नहीं है अभी ध्यान मतलब ये उसको संकल्प उसने मन में किया कि ये जो चीज है ना ये बहुत श्याम मैं बहुत हो जाऊं एक इच्छा है ना मैं बहुत हो जाऊं मैं अनेक रूपों में हो जाऊं ये क्या है संकल्प <laughs> यहां पर अभिध्यान कैसा है अभिध्यान के लिए उदयवीर जी ने संकल्प शब्द भी लिया है तो हम किसी चीज को लक्षित करके कुछ बोल रहे हैं तो उसने कामना की इससे इस भी पता लगता है कामना की संकल्प किया क्या बहुश्याम में अनेक हो जाऊं एक संकल्प है एक ध्यान है विशेष चिंतन है कि मैं ऐसा हो जाऊं इस रूप में तो यहां पर भी अभी इस रूप में लिया साक्षात शब्द नहीं है लेकिन परोक्ष रूप से है और किसी को पूछना है जी पृष्ठ संख्या पंचानवे जो ऊपर से दूसरी पंक्ति है सुप्तेशु जागृति तो जी प्रलय वेलायाम अर्थ किया है तो जागृत ऐसे सामान्य में भी तो कर सकते हैं कि वो सोते हुए में जागता है कह है सकते हैं आप लेकिन उस समय दूसरे जगते भी तो होते हैं जगते हुए भी तो होते हैं, सुपतेषु या ऐसा सुप्तेषु जागृति सोते हुए में भी जागता है कह सकते हैं करने को लेकिन ये जो सारी बात है ना देखो तो आगे का देखो प्रसंग कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण निर्माण करता हुआ तो ये कुछ निर्माण कर रहा है जिस समय की ये सारे सोए हुए थे उस समय भी ये निर्माण कर रहा है निर्माण करने को प्रवृत्त है निर्माण करने वाला है उसको देख करके ऐसी संगति लगाई है इन्होंने ठीक है बोली ये स्वरूप की हानि का दोष आएगा और यदि वो हानि करे तो उसे लाभ क्या तो परमात्मा को लाभ क्या स्वरूप की हानि वो करेगा ही नहीं स्वरूप की हानि अपने आप में एक दोष बता दिया इन्होंने नहीं की तो फिर लाभ वैसे भी उसको क्या लाभ हो रहा है कुछ नहीं होगा स्वरूप की हानि नहीं करेगा मतलब वो अपनी स्थिति में ही रहेगा स्वरूप की हानि उसकी हो नहीं सकती ठीक है, हा आप प्रश्न यू कर सकते हैं कि अगर वो सृष्टि को बनाता है कार्य जगत से उसमें उसका, उसका क्या प्रवज्ञा? नहीं उसका लाभ क्या? उसमें क्या लाभ है भाई अपने स्वरूप की हानि करके बनाए तो उसमें तो कोई लाभ है नहीं चलो लेकिन अपने स्वरूप की हानि भी नहीं कर रहा है लेकिन जैसे सिद्धांत पक्ष में कि प्रकृति को लेकर के वो बना रहा है तब उसको क्या लाभ हो रहा है यह प्रसंग आएगा वेदांत के अंदर आगे आएगा लोकवत्तु लीला कैवल्य उसमें अपने लिए कुछ हित न होते हुए भी, भी अन्य जीवों के लिए हित की कामना उसकी रहती है अपने लिए तो कुछ हो उसका हो ही नहीं सकता ये प्रसंग उठेगा आगे ब्रह्म से संबंधित कई बातें आएंगी उसमें ये भी है वहां और इसको विस्तार से देखेंगे तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणव अभी सभी को साधार विवादन हो